नारायण नारायण आज का विषय है सुख दुख मन की स्थिति पर निर्भर है जहां रोग या जख्म हो वहां दवाई लगाने पर उपयोग होगा दुख की जड़ कहां है यह पहले देखें गृहस्थी में कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि होती है तो दुख होता है अमीर और गरीब के सुख दुख में कौन सा विशेष फर्क है किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन बाल बच्चे नहीं हैं इसलिए वह दुखी होता है दूसरे के यहाँ संतान काफी है लेकिन पैसा नहीं है इसलिए वह दुखी होता है और तो तीसरे के पास संपत्ति और संतति सब कुछ है लेकिन वह पेट के दर्द से बेहाल है तात्पर्य सुख दुख से कोई नहीं बचा है जितनी बातें कम होती हैं उतनी सब बातें ले आने पर भी न्यूनता कम नहीं होती है न्यूनता कभी मिटेगी नहीं दुख मिटाने के लिए हम केवल बाह्योपचार करते हैं किंतु दुख के लिए हमारा मन ही मूल कारण है यह हम नहीं जानते वास्तव में सुख दुख वस्तु में नहीं हमारी मनस्थिति पर निर्भर है जब किसी वस्तु की चोरी होती है तब यदि आदमी नींद में है तो उसे दुख कहाँ है वह तो आनंद में है क्योंकि सोया हुआ है दुख तो तब प्रारंभ हुआ जब वह जग गया क्योंकि जगने पर उसे पता चला की फलाणु वस्तु की चोरी हुई है अतः दुखी होता है मन इसलिए यदि दवा देना चाहते हो तो मन को दो संतों ने मन को सिखाया है आज तक हमने विषय सुख अपने बेटे की तरह मानकर उपभोगा और परमार्थ सोतेला बेटा समझकर किया सोतीली माँ का व्यवहार हमने मन को सिखाया जिसका सहवास हुआ उसका परिणाम मन पर होने लगा विषय वासना का सहवास हमें गर्भावस्था से होता है इसलिए विषय वासना का आनंद सच्चा आनंद है ऐसा हम मानने लगे जैसा बीज बोया वैसे उसके फल मिले और वे ही फल हम खाने लगे हम विषय के बीज बोते हैं और विशालय बीज दुखदायक हैं कहकर शोक करते हैं इसके लिए क्या इलाज इसे क्या कहा जाए व्यापारी प्रतिवर्ष अपने व्यापार का जायजा लेते हैं तदनुसार हमारी विषय वासना कितनी कम हुई भोग लालसा कितनी घटी इसका जायजा लेना चाहिए गृहस्थी के लिए जितनी तड़पन हमें होती है उतनी भगवान के लिए हो गृहस्थी में परमार्थ के लिए अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति ही अधिक लाभदायक होती है परमार्थ परिस्थिति पर अमीरी गरीबी पर स्वास्थ्य अस्वास्थ्य पर आदि किसी भी बात पर अवलंबित नहीं है वह तो मन की शुद्धता स्वस्थता अंतकरण की शुद्धता आचरण की पवित्रता पर निर्भर है गृहस्थी में आने वाली सुविधा या असुविधा दोनों परमार्थ के लिए बाधक हैं मानो हम रास्ते से चल रहे हैं और अतर की दुकान देख रुक गए या मिर्च की दुकान देखकर रुक गए तो फर्क क्या पड़ता है रास्ता चलते समय दोनों घातक ही हैं गृहस्थी मूलतः न बुरी है न अच्छी है हम अपनी आसक्ति उसमें मिलाते हैं इसलिए वह सुख या दुखदायक होती है इसी आसक्ति को मिटाने को ही परमार्थ कहते हैं नारायण नारायण